गाँवों का देश भारत भारत के 3626 हजार भगवान राम के नाम पर हैं। 3309 तीन भगवान कृष्ण के नाम पर हैं। बानवे गाँव के नाम में बंगाल शब्द है और ये सभी गाँव वेस्ट बंगाल के बाहर हैं। तैतीस गाँव के नामों में केरला आता है और ये सभी गांव भी केरला के बाहर हैं और उत्तर भारत में 28 गांवों के नाम में आगरा आता है और ये सभी गांव भी आगरा के बाहर हैं एक गांवों के नाम की शुरुआत होती है बिहार नाम से और इनमें एक गांव बिहार के बाहर है शायद किसी ने गलत कहा है कि नाम में क्या रखा है देशभगत रेडियो सल्यूट करता है भारत की इस विभिन्नता को